रघुनाथ कीर्तनं तत्र रघुनाथकर्तनम त्र कृतमस्तकांजलि बाष्परिपरिपूर्ण लोचनम मृतिमस मधुर मधुर स्व कर्मा पीते च मधुम मधुरा स्मृति बुद्धि प्रबोधय प्रभो मधुबोधशक्तिद्यां प्रय्च परिभायामे कोणु श्यामलों कुमार वेद वेदेद्यम परम ब्रह्म भाषता हृदय मम कूज राम मधुर मधुराक्षर बारुह्य कविता शख वे वामी कोकिलकलोल को फल शुकमुखादृतुत पिबत भागवत रसमल मुसिक भुमि भाऊका तृणि सुनीचे नोरपी सहिष्णुना कीर्तनीय सदा हरि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 भारत हर हरा महादेव गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रम हरि गोविंद जय जय श्री कृष्ण गोविंद अरे मूरारेनाथ नारायण वासुदेवा गोविंद जय जय गो phala jay jay krishna jay jay phala jay jay radha rama rahu hari govind jay jay phala hari govind jay jay govind jay jay Oh वचा क्षर सर्वाणी भूतास्थोक्षर उच्य ईश्वरः उत्त पुषस्त परुदारितायु्यवर्तव्ययर यस्माक्षरमती तो हम्षराद्तमस्ोके प्रथि पुषोत्तम अनुपस्थित समादरणीय यति वृंद विद्वद वृंद भक्त वृंद एवं भक्तिमती माता होगी जैसा की पिछले दिनों निरूपण किया गया कार्य कारण और कारणातीत दिनों का परिज्ञान अपेक्षित है जो कुछ कार्य कोटि का पदार्थ है उसे अक्षर कहते हैं जो कारण कोटि का पदार्थ है उसको अक्षर कहते हैं जो कार्य कारणातीत है उसे पुरुषोत्तम परमात्मा या भगवान कहते हैं भगवान कार्य कारण से अतीत हैं लेकिन परम कारण के रूप में वेदांत प्रस्थान में उद्भाषित हैं कारण क्या है वे प्रकृति या माया के द्वार से जगत के अभिन्न निमित्तोपादान कारण सिद्ध होते हैं जहाँ वे सच्चिदानंद स्वरूप हैं, वहां वे प्रपंच के अधिष्ठानात्मक उपादान सिद्ध होते है अतः अच्छा, भगवत तत्व का समग्र विज्ञान प्राप्त करना हो तो कार्य वर्ग का कारण का और कार्य कारणातीत पर ब्रह्म परमात्मा का विज्ञान होना चाहिए पंचदशी विद्यारण स्वामी जी ने एक नियम उद्भाषित किया तो बहुत ही महत्वपूर्ण है कोई भी शक्ति अपने आश्रय शक्तिमान को अपनी विद्यमानता से और अपने कार्यों की विद्यमानता से भी सदतीय नहीं होने देती यही शक्ति की विशेषता है उदाहरण दिया पंचदशी कारण मृनिष्ठ घटोत्पादनी शक्ति होती है अपनी मानता से अपने आश्रय मिट्टी को व सदुतीय नहीं होने देती अपने कार्य घट के द्वार से भी परम आश्रय मिट्टी को सद्वतीय नहीं होने देती यही माया शक्ति की लोकोत्तर चमत्कृति है कि वह अपनी विद्यमानता से और अपने कोटि कोटि कार्यों की विद्यमानता से भी आश्रय शक्तिमान को सद्वितीय नहीं होने देती इस अद्वितीयता का प्रतिपादन श्रीमद्भागवत गीता के पंद्रहवीं अध्याय में भगवान को अभीष्ट है जैसा कि मैंने दो दिन पहले कहा था संपूर्ण गीता ही शास्त्र है लेकिन पंद्रहवा अध्याय पृथक से शास्त्र है इसका मतलब शास्त्र का भी शास्त्र है संपूर्ण गीता का तात्पर्य और यहाँ तक कि वैदिक वांग्मय का तात्पर्य भगवद गीता के पंद्रहवें अध्याय के माध्यम से होता है पंचदशी कार ने पंद्रह प्रकरणों के माध्यम से सदअ्वैत चिद्वैत आनंदाद्वैत को सिद्ध किया है भगवत तत्व तो सत्य होता हुआ अद्वितीय है चित्त होता हुआ अद्वितीय है आनंद होता हुआ अद्वितीय जो सत्य है उसी को विवक्षा वसात चित्त कहते हैं जो सचित है उसी को विवक्षा का आनंद कहते हैं इसी प्रकार गीता के पंद्रहवें अध्याय में पुरुषोत्तम तत्व की अद्वितीयता का प्रतिपादन अभिष्ट है लेकिन प्रतिषेध अप्राप्त का नहीं होता पिछले सत्र में हमने कहा था एक मर्यादा है कोई प्राप्ति ही नहीं है तो उसका प्रतिषेध क्या होगा बंध्यापुत्र है ही नहीं तो उसका प्रतिषेध बुद्धिमान तो नहीं कर सकते इसलिए यहाँ पर कार्य प्रपंच जिसे अक्षर कहा जाता है उसके मूल में जो कारण शक्ति सन्निहित है दोनों का प्रतिपादन करके कार्यकारणातीत परमात्मा को अद्वितीय सिद्ध करने का प्रकरण है उसी दृष्टि से पंद्रहवें अध्याय को सुनना चाहिए और समझना भी चाहिए अप्राप्त का प्रतिषेध नहीं होता तुलसीदास जी महाभाग ने दोहावली में इस तथ्य को बहुत उत्तम ढंग से उद्भाषित किया ज्ञान कहे अज्ञान बिन तम बिन कहे प्रकाश निर्गुण कहे सगुण बिन सो गुरु तुलसीदास काशी में गुरु जी तो सम्मान परक शब्द है क्यों गुरु निंदा परक दादा कोटि का एक व्यक्ति दूसरे दादा कोटि के व्यक्ति को कहता क्यों गुरु गुरुकार तो गाली है वहाँ गुरु जी तो ठीक है तुलसीदास ने चुटकी ली वह व्यक्ति महामूढ़ है दार्शनिक जगत में गुरु है और ज्ञान कहे अज्ञान बिन अज्ञान को स्वीकार किए बिना ज्ञान को कहता है तमविन कहे प्रकाश तमस अंधकार को स्वीकार किए बिना प्रकाश का प्रतिपादन करता है निर्गुण कहे सगुण बिन्गुण को माने बिना निर्गुण का प्रतिपादन करता है वो सतपुत में गुरु है मतलब शास्त्रों के द्वारा बहिष्कृत सत के द्वारा बहिष्कृत होने योग्य है इसीलिए अप्राप्त का प्रतिषेध अगर कोई करता है तो दर्शन शास्त्र में बहिष्कृत होने योग्य है पिछले सत्र में मैंने एक उदाहरण दिया था श्री रामानुजाचार्य महा के सामने एक श्लोक आ गया गीता के दूसरे अध्याय का ना सत्व विद्यते वावो ना वावो विद्यते सता इस श्लोक ने वही समस्या डाल दी असत शब्द का प्रयोग यहाँ किसके लिए किया गया प्रश्न उठा वृद्धारण उपनिषद में भी असतो मां सदगमय कहा गया असत से मुझे सत की की ले ले चले, ले चलो प्रभु। असतो शैली में कहा गया ना सतो विद्यते ते भावा असत शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया बंध्या पुत्र तो है ही नहीं उसका प्रतिषेध कैसे होगा तो बुद्धिमान विद्वान मनीषी होने के कारण उन्होंने कहा का असत शब्द का प्रयोग प्रपंच के लिए हुआ है और पराशर महर्षि का एक वचन विष्णु पुराण से उद्धृत कर दिया जो स्वरूप भूत ज्ञान है स्वप्रकाश जिसके लिए श्रीमद भागवत ने कहा यज्ञान मद्वयम उसके अतिरिक्त जो कुछ है असत हो गया शंकराचार्य जी से यहाँ आकर के एक ही भूत हो गए श्री रामानुजाचार्य जी इसीलिए कहा गया अगर कोई विरोधी भी है बुद्धिमान है विवेकी है तो बहुत अच्छी बात विचार तो अपने यहाँ चलता है लेकिन विचार के जो मर्यादा है विचार करने की जो विधा है उसके जो अधिनियम है उसका अतिक्रमण करके विचार नहीं करना चाहिए तब क्या होगा विचारक विचार करते करते करते करते निराकरण करते करते करते करते विचार की शैली का अगर त्याग न करे सरणी या विधा का यदि त्याग न करे तो सत्य को स्वीकार बिना नहीं रह सकता यही बात भी श्री रामानुजाचार्य लिख दिया ज्ञान स्वरूप भगवत तत्व के अतिरिक्त सब असत क्योंकि अप्राप्त का प्रतिषेध नहीं हो सकता यहाँ प्रपंच के लिए ही असत शब्द का प्रयोग किया गया इसी प्रकार समझना चाहिए अद्वैत की सिद्धि तो तब होगी हो ना जब हम द्वैत का पहले प्रतिपादन करेंगे द्वैत का प्रतिपादन ही नहीं करेंगे उसकी व्यावहारिकी सत्ता ही स्वीकार नहीं करेंगे तो अद्वैत की सिद्धि कैसे होगी अद्वैत तो नाच रहा है जागृत स्वप्न सु में द्वैत तो नाच रहा है जो नृत्य कर रहा है उसके अस्तित्व तो को हम स्वीकार तो करेंगे लेकिन इसका अस्तित्व तो किस कोटि का है उस पर विचार करना होगा सत्ता प्रातिभाषिकी भी होती है पारमार्थिकी भी होती है व्यावहारिकी भी होती है कोई वस्तु दृष्टिगोचर है तो उसका अपलाप नहीं कर सकते वेदांती यहाँ तक मानते हैं, रस्सी में हमको सर्प दृष्टिगोचर हुआ अगर होता ही नहीं तो दृष्टि का विषय नहीं बनता इसलिए मानना चाहिए कि है अब यह बात दूसरी है कि व्यावहारिक न होकर प्रातिभाषिक है प्रातिभाषिक अस्तित्व तो मानना ही पड़ेगा होता ही नहीं तो दृष्टिकोचर कैसे होता वेदांत की यह विशेषता है कि व्यवहार को लेकर चलता है इसीलिए लोक में जिस शब्द का जो अर्थ प्रसिद्ध है परंपरा से वैदिक दृष्टिकोण से वह अर्थ जो कि मान्य है तो यहाँ पर संकेत किया गया कार्य प्रपंच को क्षर कहा गया इसको लेकर कोई विवाद नहीं है चार बात को मानने के लिए बाध्य है तो सहस सहर्ष मानता भी है कि जो बना है वो बिगड़ेगा जो कार्य है वो सदा नहीं रहेगा या तो अकाट्य सिद्धांत है सार्वभौम सिद्धांत अब एक विचित्र बात है जीव के द्वारा किसी कार्य की संरचना होती है भवन घाट, पट इत्यादि उसकी नश्वरता तो प्रत्यक्ष है संभावित है माइक को अनश्वर कौन कहेगा बना है तो एक दिन नष्ट होगा लेकिन ईश्वर भी किसी वस्तु की संरचना करें, तो कार्य होने के कारण वो नश्वर होगा ही इसके लिए धैर्य की आवश्यकता अब आकाश पाताल का समय में अंतर हो सकता है भगवान ने पृथ्वी की संरचना की है इसको क्षर तो मानना पड़ेगा इसकी आयु तो निश्चित होगी जल तेज वायु यहां तक आकाश की भी आयु निश्चित होगी भगवान ही अगर किसी वस्तु को बनाते हैं माता भगवान है वो नित्य हैं लेकिन निर्मित वस्तु को तो अनित्य मानने के लिए हम विवश हैं भले ही पृथ्वी की आयु जल की आयु तेज की आयु वायु की आयु आकाश की आयु बहुत हो लेकिन कार्य होने के कारण इनके नश्वरता सुनिश्चित है जो नश्वर है वक्षर है ये तो स्पष्ट है क्षरणशील क्षयशील सावयव मन नहीं पड़ेगा कार्य है तो अनित्य है चाहे जीव शिष्ट हो या ईश्वर शिष्ट हो कार्य की नश्वरता तो उसके भाल पर मस्तिष्क पर अंकित है कार्य भी हो और नश्वर ना हो ऐसा नहीं अभाव को लेकर जो कहते हैं घट का प्रध्वंस हुआ लेकिन उस प्रध्वंस का प्रध्वंस नहीं नयायिक लोग ऐसा मानते वो अभाव को लेकर उनकी अपनी विचारधारा है लेकिन यहाँ पर जगत भाव कोटि का पदार्थ है कार्य है कार्य होने के कारण शर है जो कुछ कार्य होता है वो सवयव होता है प्रतिक्षण क्षीर्ण होता है और अंत में एक न एक दिन काल के द्वारा कबलित होता है क्या हुआ अब अक्षर अक्षर किसको कहेंगे कार्योत्पत्ति के पूर्व भी जिसकी विद्य हो हो कार्यकाल में भी जिसकी विद्य हो और कार्य का विलोप हो जाने पर भी जिसकी विद्य हो उदाहरण हमारे सामने है घटोत्पत्ति के पूर्व भी मृत्यु का अस्तित्व है घट काल में भी मृतिका का अस्तित्व है उसकी विद्या मानता है और घटाकृति के ध्वंस होने के बाद भी का है इसीलिए मिट्टी को घट की अपेक्षा सत्य मानेंगे अब आकाश भी जिसका कार्य है वो कौन है प्रकृति है उसी को वेदांति माया कहते हैं जब प्रकृति परमेश्वर की शक्ति के रूप में अंकित होती है तब तो उसी का नाम माया हो जाता है मायाम तू प्रकृति विद्याश्वतर उपनिषद यू कहना चाहिए न किसी की बेटी न किसी की पत्नी कोई ऐसी देवी हो न किसी की बेटी न किसी की पत्नी उसको क्या कहेंगे सांख्यों के यहाँ उसी का नाम प्रकृति प्रकृति का कोई पिता नहीं प्रकृति की कोई माता नहीं प्रकृति का कोई बर भी नहीं अनादि ठहरी लेकिन हमारे यहाँ परमात्मा की शक्ति जब प्रकृति को हम परमात्मा की शक्ति मान लेते हैं तब सांख्यों वाली प्रकृति प्रकृति भले ही कही जाए प्रकृति नहीं रहती क्योंकि भगवान से उसका उद्भव होता है शक्ति का भी लय स्थान शक्तिमान है सुबालोपनिषद महाप्रलय में वो शक्ति भी पृथक से नहीं रहती शक्तिमान से एक ही भूत होकर रहती दृष्टान्त भी है घटोत्पादनी शक्ति जो मिट्टी में होती है वो घट से एक ही भूत होकर रहती है महाप्रलय में प्रपंचोत्पादनी शक्ति भगवान से एकीभूत होकर रहती है इसीलिए तस्मा महाभारत आदि माया उससे अव्यक्त उत्पन्न हुआ प्रकृति की भी उत्पत्ति का वर्णन उपनिषदों में है महाभारत में है भगवत भगवत श्री शिवावतार शंकराचार्य महाभाग ने ब्रह्मसूत्र भाष्य में महाभारत के वचन को उद्धृत भी किया तो हमारे यहाँ प्रकृति जब भगवान की शक्ति हो गई अब अनिर्वचनीय हो गई अनिर्वचनीय न भगवत तत्व के समान कुटस्थ सत्य न बंध्यापुत्रादी के समान सर्वथा असत्य न आकाशादि के समान कारिकोटि का इसलिए प्रकृति को क्या मानेंगे कारिकोटि से भी विलक्षण शक्तिमान से भी विलक्षण बंध्यापुत्रादी से सभी विलक्षण उसी का नाम यहाँ पर अक्षर है प्रपंचोत्पादन की जो शक्ति है उसी का नाम यहाँ पर अक्षर है इसलिए अक्षरान महत्व कल परसों में गोपाल उत्तर अपनी उपनिषद का वचन उद्धृत किया आज भी कर रहा हूं अक्षरान महत् अक्षर से महत्व प्रथम कार्य जो महत्त्व महत्व उसकी उत्पत्ति हुई अक्षर शब्द यहाँ प्रकृति के अर्थ में ही उपनिषद ने प्रयुक्त किया भगवान हो गए अक्षर अक्षर दोनों से अतीत वो पुरुषोत्तम हो गए क्षर कोटि का पुरुष अक्षर कोटि का पुरुष और दोनों से अतीत पुरुष दोनों से अतीत का नाम पुरुषोत्तम हो गया एक विचित्र बात है पुरुष ये ना हो तो पुरुषोत्तम कैसे कहेंगे ये अभी तो सापेक्ष हुआ ना शब्द सापेक्ष है तत्व तो सापेक्ष नहीं है दोनों में बहुत अंतर होता है भगवत पा शंकराचार्य महाभाग उधर संकेत बहुत करते भाष्यों में कहीं कहीं संज्ञा मिथ्या है आजकल के वेदांती इस बात को नहीं समझ पाते हैं जैसे पुत्र है तो किसी व्यक्ति पिता संज्ञा है पुत्र चल बसा तो व्यक्ति विद्यमान है तो संज्ञा का विलोप हुआ या पिता का विलोप हुआ पुरुष तो रहेगा ना संज्ञा का विलोप हुआ भ्रमवस सम समय लेते हैं कुत्ता कुतत्व का ही विलोप हो गया क्या कोई कार्य है उसको हम सत्य मानते हैं घट को सत्य मानते हैं कल्पना कीजिए तो मिट्टी की कारण संज्ञा है लेकिन घट को हम आधावंत नास्ती वर्तमान में भी तथा जो आदि में भी नहीं अंत में भी नहीं वर्तमान में भी वस्तुता हुआ परमार्थ सत्य नहीं इस दृष्टि से मृत्यु के तेव सत्यम मिट्टी को ही हमने सत्य मान लिया तो कार्य जब मिथ्या हो गया तो मिट्टी की कारण संज्ञा का पलाव हुआ या मिट्टी का पलाव हो गया कारण संज्ञा इस पर शंकराचार्य जी महाराज ने बहुत वो तो एक शब्द लिख देते हैं ध्यान गया तो गया नहीं गया तो नहीं गया नहीं गया तो हानि है तो संज्ञा कहा पर मिथ्या है और कहा तत्व ही मिथ्या है दोनों में भेद हुआ ना पितृ संज्ञा का अभाव हुआ न कि व्यक्ति का अभाव प्रयोग है शिखी ध्वस्त संन्यास लिया ये अंग्रेजी कट का बाल बनाया शिखा को उच्छेद कर दिया अब कहते तो यही सिखी ध्वस्त शिखा के ध्वस्त होने से शिखा वाला ध्वस्त हो गया भाई इसका अर्थ क्या है सिखी संज्ञा का विलोप हुआ तो संज्ञा के विलोप को हम जिसकी संज्ञा है उसका विलोप मान लें तो हानि होगी इसलिए यहाँ पर यह कहा गया कि प्रकृति क्या चीज़ है प्रकृति वह है जो प्रपंच की उत्पत्ति का स्थल है स्थिति का स्थल है समृद्धि का स्थल है अतः कार्य प्रपंच की उत्पत्ति के पूर्व भी प्रकृति है कार्य काल में भी प्रकृति है और कार्य का जब विलय होता है अगर पहले से प्रकृति विद्यमान न हो तो विलय कैसे हो एक बहुत उत्तम तथ्य है कि सत्य सहिष्णुता की क्रमिक अभिव्यक्ति में दर्शन शास्त्रों का तात्पर्य कम से कम जो वैदिकक प्रस्थान है उनका तात्पर्य क्या है सत्य सहिष्णुता की क्रमिक अभिव्यक्ति इसलिए मधुसूदन सरस्वती जी ने कहा यह सब आचार्य सर्वज्ञ सत्य सहिष्णुता की क्रमिक अभिव्यक्ति जितना पतन कल शाम का प्रवचन जितना पतन हमारा हो गया केनेसितम प्रेसितम पतति मना एक बार हमने यह अर्थ किया महाराज ने बहुत आशीर्वाद दिया मैंने कहा पतति पतन है जिससे ईषित चेतित होता है मन उसी में स्वयं को संलग्न न करके की ओर जो प्रबणता है मन की उसका पतन है महाराज ने बहुत आशीर्वाद दिया कि बहुत अच्छा किया। सितं पे सितं पतती मन जिससे चेतित होता है मन आत्म तत्व से मनोयोग का विषय वही है लेकिन मन जब नीचे की ओर दौड़ता है तो उसका पतन हो गया किसी प्रकार से यहाँ समझना चाहिए कि सांख्यों ने विवर्त की सहिष्णुता उत्पन्न की सांख्यवादी विवर्त की सहिष्णुता उत्पन्न करते हैं कैसे परिणामवादी हैं सांख्यवादी लेकिन उनके यहाँ कोई भी उपादान कार्य को उत्पन्न करके भी शेष रहता है या नहीं रहता है त्रिगुण जो है वो महतत्व को उत्पन्न करने के बाद विलुप्त हो जाते हो ऐसा नहीं जैसे दूध दही को उत्पन्न कर दे तो दूध की प्राप्ति फिर नहीं हो सकती और दही कर रहे दूध में हो भी नहीं सकता इसी वेदानुवचनम बाबा नगीना सिंह उन्होंने उदाहरण दिया वहाँ से मैंने लिया जिससे जो ज्ञान मिले नाम ले लेना चाहिए तो कृतज्ञता नहीं पलती बाबा नगीना सिंह का फारसी में गर्थ है वेदानुवचनम स्वामी तो रामतीर्थ जी को वह ग्रंथ बहुत पसंद था उन्होंने नारायण अपने शिष्य से कहा कि परिष्कृत हिंदी में इसका अनुवाद कर दो लखनऊ से रामतीर्थ मिशन से वह ग्रंथ प्रकाशित है पहले मैंने यहाँ पढ़ा था अब इन ग्रंथों को पढ़ने का समय नहीं मिलता और भाष्य या सब में जो गंभीर्य है उसको देखते हुए सब ग्रंथ में मन भी नहीं लगता समय भी चौबीस घंटे तो होते लेकिन बाबा नगीना सिंह जी ने विचार किया मूल विचार श्रीमद भागवत के सप्तम स्कंध में है फिर कभी। तो अभी हमने संकेत किया परिणाम वाद को स्वीकार किया किसने संख्यों ने लेकिन गुण महत्व के रूप में परिणत होकर भी अपने अस्तित्व को शेष रखते हैं। ऐसा नहीं कि गुणों का विलोप हो जाता हो महत्त्व अपने से विलक्षण अहम को उत्पन्न करके स्वयं को शेष रखते नहीं तो लय स्थान कौन हो फिर चौबीस तत्व क्यों रह जाएं तब तो पृथ्वी ही एक तत्व रह जाए ना कारण का विलोप होता जाए तो अंतिम कार्य जो होगा वो ही एक शेष रहेगा ऐसा तो नहीं फिर तेईस तत्व चौबीस तत्व की गणना उनकी कैसे होगी इसी प्रकार से अहम तत्व क्रमश पंचतन मात्राओं को उत्पन्न करके भी स्वयं को शेष रखते हैं बहुत ऊंची बात की कि जब प्रकृति को जगत का उपादान कारण मान करके भी प्रकृति का विलोप नहीं स्वीकार किया संख्यों ने तब जिनके यहां ब्रह्म जगत का कारण है उस ब्रह्म का विलोप कैसे होगा इसीलिए भगवान शंकराचार्य महाभाग ने ब्रह्मसूत्र वास्व में लिखा मुक्तोप सृप्य ब्रह्म ही शेष नहीं रहेगा अगर दूध का परिणाम जैसे दही होता है वैसे ही ब्रह्म का परिणाम संसार को मान लें तो मुक्तोपृप्य ब्रह्म फिर किसका श्रवण करेंगे किसका मनन करेंगे किसका निधिध्यासन करेंगे काल में ही श्रवण मनन निधिध्यासन संभव है लेकिन वो ब्रह्म तो राय नहीं, नहीं भावन सृष्टि के रूप में परिणत हो गया इसीलिए जो ब्रह्म का परिणाम सृष्टि को मानते हैं वो भी दूध का परिणाम जैसे दही होता वैसा परिणाम नहीं मानते विचित्र बात श्री रामानुजाचार्य महाभाग ने अपने ही परिणामवाद पर ब्रह्म परिणामवाद पर आक्षेप कर दिया पूर्व पक्ष स्थापित किया तो क्या सृष्टि की उत्पत्ति जिस ब्रह्म से होती है वो ब्रह्म काल में शेष नहीं रहता तो उन्होंने कैसा नहीं संकेत कर दिया अविकृत परिणाम की अविकृत परिणाम की ओर संकेत कर दिया उनके बहुत बाद में वल्लभाचार्य हुए उन्होंने ढंग के की चोट से ही कह दिया ब्रह्म का जगत अविकृत परिणाम है जगत ब्रह्म का परिणाम तो है लेकिन अविकृत परिणाम तो है संख्यो वाली शैली तो अपना पड़ती है जगत को मानेंगे तो भी ब्रह्म को दूध कोटि का जगत को दही कोटि का मानेंगे तो बात नहीं बनेगी वल्लवाचार्य से पूछा गया तो उदाहरण दीजिए उन्होंने उदाहरण दिया स्वर्गीय पदार्थों का कल्प तन काम चिंतामण इनमें विकृति नहीं आती और अभीष्ट पदार्थ को ये उत्पन्न कर देते हैं दे देते हैं अविकृत परिणाम के उदाहरण हो गए लौकिक उदाहरण उन्होंने दिया मंत्र राम कृष्ण शिव ये जो नाम है मंत्र भी बीज इसी प्रकार जो भी मंत्र बीज मंत्र घटित ये क्या करते हैं अभिमत फल को दे देते हैं लेकिन स्वयं तो विकृत नहीं होते तो कल्प तर्व चिंता मणि काम धैन इनके अतिरिक्त हमारे आपके लिए उदाहरण है जिसको हम समझ सकते हैं नाम भगवान नाम मंत्र या अभीष्ट फल को देने पर भी अपना अस्तित्व क्षित रखते हैं उनमें कोई मंत्र में कोई विकृति नहीं आती और फल की निष्पत्ति हो जाती है यह कहा अविकृत परिणाम अब यहां पर प्रश्न उठा फिर भी बताइए अविकृत परिणाम आप मानते हैं तो केवल विशुद्ध ब्रह्म विशुद्धाद्वैत विशुद्ध जो ब्रह्म है वही जगत बन जाता है या कुछ द्वार है बहुत खोजने पर तो बात फिर वही निकलती है ना तो उन्होंने कहा द्वार तो है उसका नाम क्या है भागवत से शब्द ले लिया आत्मयोग आत्मयोग शब्द का प्रयोग है भागवत आत्मयोग है वो उसका शब्द शब्दांतर बताया भगवदीय स्वात्म वैभक्त भगवदीय भाग। अचिंत्य स्वात्म वैभक्त नाम ले लिया अप्रश् किया गया तो ब्रह्म यदि जगत के रूप में परिणत नहीं हो सकता साक्षात ब्रह्म निर्विकार जो ठहरा सदघन सचिद घन आनंद घन ठहरा परिणाम के लिए तो कुछ जैसे बीज अंकुर के रूप में हो तो कुछ तो उसमें विकृति आती है ना कुछ छूना उसको कहते हैं अंकुरोत्पादनी शक्ति उसमें विद्यमान है अंकुर की उत्पत्ति के पहले जो फूल जाता है बीज भाष्यकार भगवान ने उसका नाम दिया कुछ छूनावस्था बीज में विकृति आती है ना फूल जैसे गर्भणी स्त्री के पेट फूल जाते हैं शंकराचार्य महाभाग ने उदाहरण दिया वैसे ही बीज नमी को पाकर अनुकूल पृथ्वी को पाकर फूल जाता है उसका नाम कुछ इसी प्रकार से ब्रह्म अगर कार्य को तो तो इसलिए बीच में कुछ द्वार तो मानना पड़ेगा तो द्वार मान लिया आत्मयोग भगवदीय अचिंत्य स्वात्म वैभक्त ये सब तब प्रश्न उठा कि वो भी अगर ब्रह्म के समान ही सर्वथा कुटस्थ होगा तब तो ब्रह्म को सदुती कर देगा दूसरी बात उसका भी परिणाम नहीं होगा <laughs> उसका भी परिणाम नहीं होगा तो फिर सिर्फ अपसिद्धांत की प्राप्ति होगी सृष्टि संरचना का प्रयोजन भी सिद्ध नहीं होगा और अद्वैत की हानि भी हो जाएगी तो अंत में उस भगवती स्वार्थ वैभव या आत्म योग को कहा बैठाएंगे बंध्यापुत्र से भी विलक्षण कुटस्थ ब्रह्म से विलक्षण तो केवल माया शब्द से बचने की विधा हुई ना जो लक्षण बताया गया माया का अनिर्वचनीय अनिर्वचनीय तो स्वात्म वैभव में जाकर भी बैठ गया या आत्मयोग में भी जाकर बैठ गया घुमा फिराकर शब्दों का ही तालमेल हो गया शब्दांतर के द्वारा ही बात कह दी गई और अंत में कथोपरिषद में स्वयं शंकराचार्य जी ने विश्वरूप मणि का उदाहरण दिया विश्वरूप <coughs> मणि और अविकृत परिणाम शब्द का भी प्रयोग किया है तो शब्द भी ले लिया ना दृष्टान्त भी ले लिया शंकराचार्य जी का अब जिनको श्री वल्लभाचार्य जी का सिद्धांत तो मालूम है लेकिन परहेज होने के कारण शंकर भाष्य का परिज्ञान नहीं है वो कहेंगे श्री वल्लभाचार्य जी के अद्भुत सूझ है अरे कठोर में स्वयं शंकराचार्य जी ने विश्वरूप रूप मणि का उदाहरण दिया है विवर्त है, है। अंतर यही हुआ न हम कहते अविकृत परिणाम का अर्थ विवर्त होता है ब्रह्म विवर्तोपादान कारण है जगत उसका अविकृत परिणाम है हम अविकृत परिणाम को ले जाते है विवर्त में यह कहते परिणाम है विवर्त नहीं क्यों विवर्त मानने पर माया की अनिर्वचनीयता माननी पड़ेगी और जगत को जगत सत्य है फिर ब्रह्म सत्य नहीं अद्वितीय है जगत को सत्य स्वीकार करके ब्रह्म को अद्वितीय स्वीकार करने की विधा कश्मीरी वेदांतियों की है वही श्री वल्लभाचार्य महाभाग की है वहाँ शिव शिव कह देते हैं यहाँ पुरुषोत्तम श्री कृष्ण कह देते हैं साकार परक नाम में अंतर होने पर भी सिद्धांत वही है कश्मीरी शैबों का जो सिद्धांत है जगत को सत्य सिद्ध करके ब्रह्म को अद्वितीय सिद्ध करना यह एक विधा हो गई और अनिर्वचनी सिद्ध करके ब्रह्म को अद्वितीय सिद्ध करना यह एक विधा है तो अब क्षर अक्षर अक्षर बीच में क्यों लिया जिसका परिणाम जगत है उदाहरण दे दिया गया रज्जु सर्प और रज्जु के बीच में रज्जु का ज्ञान तो मानना पड़ेगा ना रज्जु सर्प और रज्जु के बीच में रज्जु का ज्ञान इसी प्रकार सुवर्णाभूषण और सुवर्ण के बीच में तामा तामे का योग होगा तब आभूषण में स्थायित्व आवेगा तामे का योग नहीं होगा तो आभूषण में या तार ही सब बनावेंगे तो उसमें स्थायित्व नहीं आएगा इसलिए यहाँ पर तामा के समान कहा जाएगा समयगा सुवर्णाभूषण लेकिन समझा जाएगा कि सुवर्ण और आभूषण के बीच में किंचित योगदान किसका है तामे का है उसी प्रकार रज्जु सर्प कहा जाएगा अभियान सर्प नहीं कहा जाएगा रज्जु सर्प कहा जाएगा लेकिन रज्जु और सर्प के बीच में क्या लेंगे अभियान रज्जु का अभियान लेंगे इसी प्रकार अग्नि को हम दाहक कहेंगे लेकिन दाह और अग्नि के बीच में दाहिका शक्ति को मानने की आवश्यकता है अब पंचदशी पूरी गए तब से गैस है पूरी का दोष नहीं है दिनचर्या व्यवस्थित ना होना बारह एक दो बजे सोना सोने का नंबर मिलता है ढाई बजे लगभग भोजन का नंबर मिलता है दिन रात कभी ट्रेन चार घंटे लेट कभी रात में दो बजे ट्रेन पकड़ो कभी उतरो चले जा रहे हैं तो ये तो पहले नहीं था कहाँ पानी लेकर यहाँ आते थे या परिक्रमा करते थे वृंदावन आदि के कहाँ पानी लेकर जाते थे तो हमने संकेत किया इस प्रकार से विचार करें तो बीच में जो अक्षर तत्व रखा शंकराचार्य ने अक्षर तत्व भगवान ने अक्षर तत्व का नाम लिया लेकिन प्रकृति को अक्षर तत्व के रूप में रखा वो बिल्कुल तो कार्य प्रपंच की अपेक्षा अक्षरता प्रकृति में प्रकृति में उस उससे परमात्मा का वर्णन अगर बीच में कल मैंने कहा था प्रकृति को न रख करके जीव को रख देते पर आप प्रकृति जीव को तब एक प्रश्न उठता है जीव को कहाँ ले जाएंगे जीव जो है उपादान कारण कोटि में कहीं नहीं आता है अगर अनात्म वस्तु का कर्षण कर ले तो ब्रह्म ही रह जाता है उसके दे प्राणकरण सब प्रकृति के देन है उपादान उपादेय का जब वर्णन आता है तो ब्रह्म और प्रकृति तो प्रपंच का ही नाम लिया जाता बीच में जीव का नाम नहीं लिया जाता इस दृष्टि से जीव का परिणाम जगत है यह तो कह नहीं सकते और जीव का विवर्त जगत है अगर ऐसा कहते हैं तो तीन नहीं सिद्ध होगा तब तो जीव ब्रह्म ही सिद्ध हो जाएगा तो बीच में जो अक्षर तत्व है उसको कहां बैठाएंगे जीव पर बैठाएंगे जीव पर बैठाएंगे तो जीव तो कि क्या हो तीन तत्व नहीं बनेगा जीव का ही विवर्थ हो गया तो जीव को ब्रह्म ही मानना पड़ेगा इसलिए बीच की जो घाटी है उसको जीव कोटि का नहीं मान सकते अक्षर कार्त यहाँ पर सचमुच में अव्यक्त प्रकृति ही है इस संदर्भ में हम ना जो चश्मा के खोल वही रह गया इस संदर्भ में हम गीता के आठवीं अध्याय से चले थे वहां पर अव्यक्त के दो भेद किए गए गीता के आठवीं अध्याय ब्रह्म भी अव्यक्त प्रकृति भी अव्यक्त दोनों में अंतर क्या है सनातन अव्यक्त कहकर प्रकृति जो अव्यक्त है उससे विलक्षणता ब्रह्म में है भगवान ने सनातन अव्यक्त शब्द का प्रयोग किया सनातन शब्द ने क्या किया प्रकृति को जो अव्यक्त कहते हैं वो सनातन नहीं है प्रकृति भगवान ने सनातन कहकर ब्रह्म को अव्यक्त भी माना और अव्यक्त से अतीत भी माना दूसरा शब्द का प्रयोग किया अव्यक्त अव्यक्तोक्षरा अक्षर शब्द का प्रयोग कर दिया अक्षर अव्यक्त इसका मतलब परम अक्षर जो है ऐसा अक्षर जिसका बाध ना हो वो कौन है अव्यक्त वो ब्रह्म हो गया और एक अव्यक्त है वो अव्यक्त क्या है जिसका परिणाम जगत यहाँ पर यह या मानने की आवश्यकता है इसीलिए पंचदशी कार्य विद्यारण स्वामी जी आदि ने बताया शक्ति सदा ही कार्यान्या है शक्ति की पहचान क्या है शक्ति कार्यान्या होती दृष्टिगोचर नहीं होती शक्ति कार्यान्वेय होती है कार्य के द्वारा उसकी कल्पना की जाती है कि कारण में अगर कोई शक्ति ना होती तो कार्य की निष्पत्ति कैसे होती पंचदशिकार विद्यारायण स्वामी जी ने इसमें दृष्टांत तो दिया दाह अग्नि अंगार का स्पर्श करने पर स्फोट दाह का अनुभव होता है वो प्रत्यक्ष है अंगार भी प्रत्यक्ष है बीच में दाहिका शक्ति प्रत्यक्ष नहीं है वो कार्यानुमेय इसको हमारे पुज गुरुदेव ने हमको बताया फलवल कल्प कार्य के बल पर कल्पना करने योग्य फल कल्प इसका दृष्टांत बहुत अच्छा है हजारों बेल हजारों वृक्ष में पुष्प के द्वार से फल लगते है बिना पुष्प के फल नहीं लग सकते लेकिन वट है पीपल है पाकर है प्लक्ष अंजीर है इसी प्रकार से गूलर है कुछ ऐसे भी हैं जिसमें फल तो दृष्टिगोचर होते हैं पुष्प दृष्टिगोचर नहीं होते हजारों दृष्टांत ऐसे हैं कि पुष्प के द्वार से ही फल की निष्पत्ति होती है लेकिन गिने ने ऐसे भी वृक्ष हैं जहाँ पर फल की निष्पत्ति होती है पुष्प दृष्टिगोचर नहीं होते तो अंत पुष्पित ये वृक्ष हैं वहां पर कल्पना की जाती है पिछले सत्र में मैंने उदाहरण दिया आयुर्वेद के अनुसार रजस्वला हुए बिना गर्भवती होना संभव नहीं आयुर्वेद का सिद्धांत है लेकिन करोड़ों देवियों में कोई कोई एक ऐसी देवी होती है जो बिना रजस्वला हुए गर्भा कर लेती है तो फिर चिकित्सकों ने बताया कि अंत रजोधर्म से युक्त होती है अंत रजोध पुष्पित अंत पुष्पिता होती है अंत पुष्पिता होती है जैसे वट इत्यादि जो हैं इनके पुष्प नहीं हो तो फल लग नहीं सकते अंत पुष्पित माना गया ऐसे देवियां भी कोई कोई करोड़ों में अंत पुष्पिता होती है इसी प्रकार फल वल कल्प है उधर ब्रह्म है उधर जगत है लेकिन बीच में कोई चीज है उसी का नाम माया शक्ति है उसी को यहाँ पर अक्षर के रूप में व्यक्त किया गया तो सातवी अध्याय आठवीं अध्याय में भगवान ने क्या किया अक्षर कार्य पंच लिया उसके बाद अव्यक्त लिया उसके बाद सनातन अव्यक्त लिया वहाँ भी तीन तत्व का वर्णन है इसी शैली में गीता के पंद्रहवीं अध्याय में भी तीन तत्व का वर्णन अब हो गया कहा पर में, नौवे में, में तो स्पष्ट ही है मयाध्यक्ष प्रकृति सुयते सचराचरम हेतु नैन कौन से जगत भी परिवर्तित सचराचर जगत ये क्षरकोटी का पदार्थ हो गया प्रकृति सुयते स्पष्ट है न इसी की तो व्याख्या है वो यहाँ एक श्लोक में जो बात कही गई वहाँ तीन श्लोकों के माध्यम से पंद्रह में अध्ययन कही गई मयाध्यक्षण में भगवान कहने वाले एक हो गए ना जिसको कहते माया मेरी अध्यक्षता से तो स्वयं एक भगवान हो गए एक प्रकृति हो गई एक प्रकृति के कार्य हो गए अब इस शैली में गीता के पंद्रहवें अध्याय का भाव स्पष्ट हो जाता एक हो गए भगवत भगवान भगवत तत्व पुरुषोत्तम तत्व एक प्रकृति तत्व और एक प्रपंच मयाध्यक्षते सचराचरम हेतु ना हे कौनते जगत भी परिवर्तित एक विचित्र बात सचराचर के लिए एक शब्द का प्रयोग कर दिया भगवान ने जगत सामान्य रूप से अग जग दो कसाम बेदास्तुति में जंगम के लिए जगत शब्द का प्रयोग होता है जंगम के लिए स्थावर के लिए नहीं लेकिन विवक्षा स्थावर जंगम ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या जब कहेंगे तब तो क्या जंगम कार्य क्या जंगम प्राणी ही लेंगे जगत क्या जंगम प्राणी ही लेंगे तो स्थावर प्राणी तो सत्य सिद्ध हो जाएंगे तो निरालंबोपनिषद है भगवान शंकराचार्य महाराज ने तो लिखा है ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या श्रुति है निरालंबोपनिषद में जो कि लिखा है ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या जीवो ब्रह्म जीव को ब्रह्म शुक्रस्व सर्वत्र कहा गया तो हमने एक संकेत किया क्या संकेत किया माया न प्रकृति सुयते सचराचरम हेतु नैन कौनते जगत भी परिवर्ते सचराचर को एक शब्द में ले लिया भगवान ने तो जगत कह दिया ये भगवान की शैली है गीता की मैय मन आधत्स्व मयी निवेशय निशिष्य मई ये ऊर्धय यहां दो शब्दों का प्रयोग किया मन और बुद्धि मई ये मुझमे ही मन का ध्यान करो मई बुद्धिम निवेशया आगे क्या कह दिया अथ चित्त समाधा न शक्नो मई स्थिर अभ्यास योगे नो तो मातुम धनंजय चित्त शब्द का प्रयोग कर दिया दो के अर्थ में मन बुद्धि को अगर एक शब्द में कहना हो तो भगवान ने क्या चातुर्य का परिचय दिया चित्त इसी प्रकार प्रकृति मैयाचरा सचराचरम हेतुना ना कौनते जगत भी परिवर्तित जगत शब्द का प्रयोग किसके अर्थ में किया स्थावर जंगम के लिए या। अब स्थावर जंगम का जब ग्रहण हम करेंगे उसमें स्थावर जंगम के जो शरीर होंगे उसका अनुसंधान करने पर पृथ्वी पानी प्रकाश पवन आकाश का ग्रहण करना ही पड़ेगा इस प्रकार से मैयाक्षण प्रकृति सचराचरम हेतु नैन कौंत जगत भी परिवर्तित नौमें अध्याय में और भी श्लोक हैं लेकिन केवल एक श्लोक के माध्यम से भी तीन तत्व की सिद्धि होती है ऊपर भगवत तत्व बीच में प्रकृति नीचे सचराचर या जगत अर्थात कार्यवट नीचे से चले तो कार्य वर्ग कारण प्रकृति और कारणातीत कार्य कारणातीत पर कार्य कारणातीत भी पर ब्रह्म को कहते हैं इसका अर्थ क्या है कारण तो है लेकिन परिणामी कारण नहीं है तो उसको कार्य कारणातीत कह देते मानव कारण होता हुआ भी कारण नहीं है और वस्तुता कारण कौन सा है विवर्तोपादान उसका विवर्त है जगत लेकिन विवर्त को विवर्तोपादान वास्तुता कारण होता हुआ भी कारण नहीं है इस ढंग से अब इसी शैली में पंद्रहवी अध्याय में बात कही गई अब दसवीं अध्याय में लेताम विभूतिम योगम च ममयो व्यक्ति तत्वता स्विकम्पेन योगे युद्यते न संशय दसवें तक आ गए एकताम विभूतिम योगम च ममयो व्यक्ति तत्वता यहाँ योग का अर्थ क्या होगा और एक जगह योग माया समावृता नाम प्रकाश सर्वस्य योग माया समावृता तो योग अर्थ भगवत पर शंकराचार्य महाभाग ने किया योग का चमत्कार योग का कार्य भगवान में किसी वस्तु की संरचना की जो शक्ति होती है उसका नाम योग है सामर्थ सामर्थ लेकिन विचार करते करते करते वो सामर्थ्य कहाँ से प्राप्त है योग का माया करना पड़ेगा योग माया बहुत अच्छा शब्द योग योगा स्वरूप माया योग माया योग माया नाम प्रकाश सर्वस्य योग माया तो योग का अर्थ जो है योग के मूल में चमत्कृति का हेतु कौन है जैसे जादूरकर का, जादूगर का है देख मेरी करामत देख चमत्कार ये रस्सी है या नहीं रस्सी टटोलो बाबू जी रस्सी है या नहीं सब कहीं बिल्कुल स्पष्ट गले में डाल दू कोई डर तो नहीं, नहीं रस्सी है, देखते देखते वो रस्सी को सर्प बना दे अब जिसको जिसके गले में डालने जाए भग जाए इसका नाम है दृष्टिबंध चक्षुरंध शंकराचार्य जी भगवान के दिए शब्द है दृष्टिबंध चक्षुरबंध भगवतपाल शंकराचार्य महाभागनी शब्दों का प्रयोग किया अब क्या हो गया कि चमत्कार है या नहीं उस चमत्कार के पीछे दृष्टिबंध या मंत्र कुछ तो लेंगे ना इसी प्रकार से भगवान जो ये चमत्कृति दिखा देते हैं सृष्टि रूप जो चमत्कार है उसके मूल में अद्भुत वैभव सामर्थ्य है उसके मूल में विचार करने पर फिर योग का अर्थ प्रकृति ही होता है इसलिए विभूति और योग भगवान ममयो वेद तत्वता भगवान हो गए ना भगवान की विभूति भगवान का योग यहाँ विद्धिन तत्व आ गया विभूति कोटिका कार्य कोटिका पदार्थ कौन हो गया जगत हो गया अक्षर कोटिका योग जो है वो योग माया ही है अर्थात प्रकृति ही है अंत में भगवान हो गए दसवें अध्याय पर आ गए ग्यारहवीं अध्याय पर उसमें कठिन है थोड़े व्यायाम करना पड़ता है ग्यारहवीं अध्याय से पुरुषोत्तम योग का तालमेल बैठाने मम गुड़ा कैसा अच्छे हुआ चश्मा नहीं लाए बिना चश्मा के भी काम चल गया चित्र के भी चोरी करते नद्यार्थी लोग <laughs> चित्र लिखा था एक घंटा परिश्रम करके स्वयं तो समझ में आवे तब तो बताएंगे स्वयं अंध के अंधेरे में श्री वैष्णवाचार्यों ने आक्षेप किया तो अपने ढंग से सोच समझ के कि किया होगा और शंकराचार्य महाराज ने जो अर्थरेखा मधुसूदन जी आदि ने सब ने समर्थन किया उन्होंने भी सोच के समर्थन किया होगा इसके पीछे आधारशिला किया है इसका वर्णन होने से अब मुझे ही इस विषय में कोई संदेह नहीं नहीं तो केवल शंकराचार्य महाभाव की परम्परा का संन्यासी हूँ इस नाम पर आस्था होती अब क्या है प्रमाण बल व्याख्या के बल पर पूर्ण आस्था है इसलिए अब मम देह बुरा के दी कम जगत कृष्णम पश्चात चराचरम वहां भी चराचरम गीता के नौमे अध्याय में भी चराचर शब्द है यहां अब यहां पर देह है चराचर का अर्थ हो गया कार्य प्रपंच अब भगवान ने कहा मम देह और समझे ने क्या कहा शरीर पांडवस्तदा भगवान के शरीर में पांडव अर्जुन ने देखा वहाँ शरीर है यहाँ देह है भगवान ने कहा मम दे है। और संजय ने कहा शरीर पांडवस्तदा पांडव ने भगवान के शरीर में विश्व का दर्शन किया अब यहाँ जो है विश्व रूप जिन विभूतियों का भगवान ने वर्णन किया उन विभूतियों को दिव्य दृष्टि के बल पर अपने शिव विग्रह में दिखा दिया ही ना। हाइड्रोजन ऑक्सीजन इतने अनुपात में मिलने पर जल बनता है अध्यापक ने क्या कक्षा में पढ़ाया 2H2O ये सब चलता भूल गया है सब अब जाप प्रयोगशाला में उसने इतने अनुपात में हाइड्रोजन इतने अनुपात में ऑक्सीजन को तो मिला के जल बना के दिखा दिया फिर क्या है विद्युत प्रवाह के द्वारा जल को तोड़ करके वो भी किया है कभी अब भूल गया विद्युत प्रवाह प्रवाह के द्वारा जल को तोड़ करके फिर ऑक्सीजन हाइड्रोजन के रूप में परिणत कर दिया तो भगवान ने विश्व रूप का वर्णन किया अर्जुन ने कहा अगर आप उचित समझते हैं तो जो जो वर्णन किया मुझे दिखाइए हम लोग तो वर्णन ही कर सकते दिखा नहीं सकते ना भगवान की विभूतियों का वर्णन हम कर सकते हैं भगवान ने कहा ये मेरी विभूतिया हैं हमारी पोल पट्टी कब सुरक्षित रहेगी जब हम कहेंगे ये भगवान की विभूतिया हैं, तब तो बच जाएंगे भगवान ने कह दिया मेरी विभूतियाँ हैं तो अर्जुन पीछे पड़ गए दिखाइए आस्था पूर्वक तो, <laughs> तो भगवान ने कहा कि न तुमाम सकते से दस मने वस् सा हो गया सारे दृष्ट दिव्यम ददामि ते चक्षु पश्चिमे योगमेश्वरम यही कक्षम जगत कृष्णम पश्चात चराचरम मम देहे गुड़ा के सच्चान्य द्रष्टुम्छसी अगर और भी कुछ देखना है किसकी जाय किसकी पराजय कौन कौन मरेंगे काटे जाएंगे मही वहीता पूर्व और भी कुछ देखना चाहते हो जो मैंने वर्णन नहीं किया देख सकते हो अब यहाँ पर भगवान ने का मम देहे एक विभूति है विभूति का अर्थ होता है क्रिया सार क्रियासार सर्वस्व भावसार सर्वस्व सार सर्वस्व विभूति के तीन भेद होंगे ना द्यूता हम दूत क्रिया है ना कहीं पर क्रिया सार कहीं पर वस्तु सार कहीं पर भाव सार का नाम विभूति है तो सार तो तब निकलेगा ना जब वस्तु भी हो ना क्या पुष्प सार मधु इत्र तो पुष्प को भी मानना पड़ेगा विभूति का अर्थ हो गया पूरा प्रपंच कार्य प्रपंच भगवान हो गए विभूति को दिखाने वाले लेकिन विभूति का अधिकरण कौन हुआ मम देह देह अब देह की देह की मीमांसा त्रिकल दो ढंग से होगी अब अब एक मानवोचित ढंग से अस्मदाजी के दृष्टि से एक भगवान के दृष्टि से अस्मदादी की दृष्टि से देख के जब मीमांसा करेंगे तो तेरा हमारे पकड़ना पड़ेगा इधम शरीरम कौन थे अब क्षेत्र नित्य विधीये ये तद्योग्राहु क्षेत्र की तद विधा इदम शरीरम भगवान ने कहा अब शरीर जब कहा तो शरीर कैसे पकड़ में आएगा ये बहुत विचित्र बात है जब स्वामी जी को कहा था बहुत प्रसन्न हुए कोई अपनी सीमा में बुद्धि की सीमा में प्रस्थान की सीमा में पंच की सीमा में शरीर को आत्मा भले ही मान लेकिन किसी भी विचारक के मत में शरीर तत्व नहीं है क्या है जब तत्व नहीं है तो आत्मा भी कैसे है लेकिन अपनी समझ की सीमा में कोई शरीर को आत्मा मान सकता है देहात्मवादी चेतना विशिष्ट शरीर को आत्मा मानते हैं चारवाक लोकायतिक उनके यहाँ तत्व तो पृथ्वी दल पेज वायु है शरीर थोड़े तत्व है किसी के यहाँ एक बहुत विचित्र बात कोई व्यक्ति अपनी नादानी से शरीर को आत्मा मान सकता है या अपनी परंपरा प्रस्थान पंथ की दृष्टि से शरीर को आत्मा मान सकता है लेकिन शरीर को तत्व चारवाक भी सिद्ध नहीं होने देता क्योंकि शरीर क्या है अंत में तो भूत चतुष्ट का संघात है यही तो मानना पड़ेगा वो तो आकाश नहीं मानते केवल प्रत्यक्ष प्रमाण गम्य पदार्थ को मानते हैं तो पृथ्वी जल तेज वायु का भूत चतुष्ट का संघात सब शरीर को मानना पड़ेगा ना शरीर तत्व किसी के यहाँ नहीं जो तत्व नहीं है उसको आत्मा कहते रहिए आत्मा मान लीजिए लेकिन तत्व तो कौन सिद्ध होगा पृथ्वी जल तेज वायु और हमारा सांख्यों के यहाँ पांच भौतिक शरीर है वेदांतियों के यहाँ शरीर पांच भौतिक है इदम शरीरम की व्याख्या फिर भगवान ने की महाभूतान्य हंकारो बुद्धि अव्यक्त में वा अष्टा प्रकृति अनंत में इंद्रियाण दसैकं चा पंच चंद्रिय ये सोलह विकृतियाँ हो गये ना चौबीस गोचरा। यहां तक तो हो गए या नहीं तो का वर्णन करना पड़ेगा शरीर को समझने के लिए घट पर दृष्टि गई नहीं घट तो के बीज मूल मिट्टी पर जाना पड़ेगा चांदो मिट्टी पर पृथ्वी पर दृष्टि गई या नहीं गई नहीं की जल पे उसके जल पर दृष्टि गई नहीं तो उसके उपादान पहुंचते पहुंचते हमको प्रकृति तक तो पहुंचना पड़ेगा और तो प्रकृति पर दृष्टि गई ही है। नहीं कि परमात्मा तक तो पहुंचना पड़ेगा वो किसके समा है किसकी शक्ति है उसमें भी आखिर सत्ता चिंता प्रियता किसकी विद्यमानता के कारण है अंत में भगवान ने क्या किया इस प्रक्रिया को छोड़कर मूल पदार्थ को ले लिया जैसा कि मैंने कल कहा था क्या कहा था प्रकृतिम पुरुषंश विद्य नादिभावी शरीर का मूल जो है प्रकृति उसी को ले लिया क्या बाकी तेईस तत्व को छोड़ दिया और को ले लिया साथ अध्याय से मिल गया ना नमार्व्य जगत जगत का धारण जीव कब कर सकता है जब प्रकृति क्या प्रकृति से ऊपर आ जाए अपने को रखे तब ना यही एकदम धार्व्य जगत अष्टा प्रकृति का वर्णन करने के बाद परा प्रकृति का हाँ। तो प्रकृति को ही क्षेत्र मान लिया योगदर्शन भी अविद्या को ही मुख्य क्षेत्र माना गया योगदर्शन उधर हम जाएंगे तो धारा दूर चली जाएगी सब बताते वही घुमा फिरा कर प्रकृति को ले लिया तो जीवों की दृष्टि से भी अंत में जब मम देह हम कहेंगे मेरे देह में तो देह के की मीमांसा करते करते विचार करते करते कहाँ पहुँचेंगे प्रकृति पर पहुंचेंगे और भगवान के दृष्टि से विचार करेंगे तो क्या होगा आकाश शरीरम ब्रह्मा उपनिषद। इसको वल्लभाचार्य जी बहुत लेते हैं भगवान के श्री विग्रह का वर्णन करना होता है तो श्री वल्लभाचार्य जी उपनिषद में जो कहा गया आकाश शरीरम ब्रह्मा उसको बहुत समागर के साथ लेते हैं अब आकाश काश जब करना होगा तब तो क्या करेंगे भूताकाश या चिदाकाश या भावाकाश ये क्या करेंगे तब तो फिर प्रश्न उठता है कि शुक्र का वचन है त्रिपा विभूति महानारायणोपनिषद आदि का वचन क्या लेंगे कार्योपाधि कारणोपाधिर ईश्वरा भगवान जो है कारणोपाधि कार्य कार्योपाधि का क्या होता है जिसको पंच भौतिक शरीर मिला है वो जीव है शरीर भी पंच भौतिक वेदांत में सूक्ष्म शरीर भी पांच भौतिक वह पंचीकृत पंचीकृत बात तो यही है ना हमारी आपकी जो उपाधि होगी वो कार्य को सर्वज्ञ हो सकते हैं अविधा वृत्ति से सर्वज्ञ नहीं हो सकते ब्रह्मा जी भी उनकी जो उपाधि प्राप्त है ना अधिक से अधिक समष्टि महतत्व समस्टि महतत्व में तादात्म से धातु का नाम ब्रह्मा जी होगा एक दृष्टि से लेकिन उनकी भी उससे ऊपर प्रकृति है ना अव्यक्त वो जिनकी उपाधि होगी वो तो उससे ऊपर ही होंगे, इसलिए ब्रह्मा तक जो जीव है वो सर्वज्ञ नहीं हो सकते, साक्षात सर्वज्ञता नहीं हो सकती हम लोग लक्षणों से सर्वज्ञता प्राप्त कर सकते हैं साक्षात प्रति तो हमारी कार्य में ही हो सकती है जैसा की समय सुसुप्ति में अविद्या में तादात्म्य तत्मी होती है ने कह दिया सर्वज्ञ होता है जी, माने सबके बीज का ज्ञाता होता है यही ना बट के बीज का ज्ञाता को बटज्ञ कह सकते हैं सबके बीज अविद्या के ज्ञाता को सर्वज्ञ कह सकते हैं वहां पर लेकिन सर्व की वहां अभिव्यक्ति नहीं है सर्व की बीजावस्था है तो आकाश शरीरम ब्रह्म इन सब दृष्टियों से विचार करें तो भगवान का जो शरीर है मम देह देह है शरीर पाणवस्थता सीधे प्रकृति है उसमें क्या करेंगे महाप्रलय में प्रकृति है और सृष्टिकाल में क्या है विशुद्ध सत्व है विशुद्ध सत्व उसी को लेकर तो सर्वज्ञता निज इच्छा निर्मित करूँ तो भगवान के शरीर को फिर क्या ले लिया शरीर का अर्थ तो क्या हो गया भगवान का ममदेह देह की रक्षणा करते करते जीव की दृष्टि से हम प्रकृति परमात्मा के दृष्टि से पंचभूत के द्वार के बिना साक्षात प्रकृति तक पहुंच गए या विशुद्ध सत्व तक पहुंच गए अंत में माया तक पहुंच गए वहाँ भी हो गया कि भगवान हो गए एक उनका शरीर माने माया कारण एक जगत ग्यारहवें अध्याय के अनुसार भी वो संगति बैठ जाती है बारहवीं की बात हमने पहले कह दी अक्षर और शब्द का प्रयोग किया गया है लेकिन वो पुरुषोत्तम तत्व तो में ही चरित्त होता है अगर उस अक्षर बारहवें अध्याय में जिस स्तर से कुटस्थ अक्षर शब्द का प्रयोग किया गया उस स्तर से अगर हम बीच में बैठाएंगे जीव को तो जीव से ऊपर कोई सिद्ध नहीं हो सकता अतः यहाँ पर बारहवें अध्याय की शैली और साथ में की चरितार्थ नहीं होगी नौवे दसवें ग्यारहवें की शैली चरितार्थ हो जाएगी और आगे तेरा मापना है ही हो ही गया श्री राम जय राम जय जय राम हर हर मा देव